संक्षिप्त महाभारत राज धर्म में चारों आश्रमों के धर्मों का समावेश राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आपने मनुष्यों के चार आश्रम बताए हैं तो अब आप विस्तार से उनका वर्णन कीजिए विष्णु जी बोले युधिष्ठिर यो तो सनातन धर्मों का जैसा ज्ञान मुझे है वैसा तुमको भी है ही तथापि तुम मुझसे पूछते हो तो सुनो सदाचार में प्रवृत्त होकर चारों के धर्मों का पालन करने वाले लोगों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला हो तो उसे संन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है जो राजा आत्मतत्व को जानता है और जिसे दया और निष्ठुरता के यथोचित प्रयोग का भी पता है उसे आश्रमियों को प्राप्त होने वाले लोगों की प्राप्ति होती है इसी प्रकार जो सम्मानी पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है और जो अपने सजाती संबंधी और श्रहदों का विपत्ति में उद्धार करता है उसे वानप्रस्थों को प्राप्त होने वाले लोक प्राप्त होते हैं जो मनुष्य प्रधान प्रधान पुरुषों और आश्रमियों का सत्कार करता है नित्य प्रतिपित श्राद्ध भूत यज्ञ अतिथि सेवा और देव पूजन करता रहता है तथा जो सत्पुरुषों के सत्कार के लिए शत्रुओं के राष्ट्रों का दलन करता है उस राजा को वान के लोगों की प्राप्ति होती है समस्त प्राणियों का तथा अपने राष्ट्र का पालन नित्य प्रति वेदों का अध्ययन क्षमा आचार्य का पूजन और गुरुसेवा यह ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन है युद्ध में प्राणों की बाजी का अवसर आने पर जिस राजा का ऐसा निश्चय हो रहता है कि या तो मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके रहूँगा उसे भी ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है जो राजा सब प्राणियों के प्रति निष्कपट और सरल व्यवहार करता है वह भी संास का लोक ही प्राप्त करता है जो जो राजा वानप्रस्थ और और के के ज्ञाता ब्राह्मणों को को बहुत देता है, उसे वानप्रस्थों प्रस्थ, वान प्राप्त होने वाले लोग मिलते हैं, जो बालक समस्त प्रति दया करता है उस राजा को सभी प्रकार के पुण्य लोक प्राप्त हो सकते हैं यदि कोई अत्याचार से घबरा अपनी शरण में आवे तो उसकी रक्षा करने वाले राजा को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 पुरुषों की रक्षा नहीं करते उन्हें उन पुरुषों के पाप का ही भागी होना पड़ता है जो लोग धार्मिक है कि हम लोग जिसमें स्थित हैं है वह गृहस्थाश्रम अन्य सभी आश्रमों से त्रेट हैं जो पुरुष दंड और क्रोध को त्याग कर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझता है वही श्लोक में और मरने के बाद परलोक में सुख पाता है जब जीव, जीव के के के हृदय में में किसी भी भोग प्रति आसक्ति नहीं रहती, तो वह स्थित हो जाता है और इसी समय उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है राजन तुम तो वेदाध्यन में लगे हुए सत्कर्म परायण ब्राह्मणों की तथा अन्य सब लोगों की रक्षा का प्रयत्न करो देखो वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर लोग जितना धर्म करते हैं उनकी रक्षा करने से राजा को उससे सौगुना पुण्य होता है मैंने तुम्हें यह कई प्रकार का राजधर्म सुनाया है यह अत्यंत प्राचीन और सनातन है तो इसी का अनुष्ठान करो यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्माचरण का फल प्राप्त कर लोगे